गुरु ओशो के अद्वितीय प्रवचन खाओ पियो आनंद से जियो ट्रैक साथ मोद प्रमोद के लिए प्रार्थना पहला प्रश्न पिता ब्राह्मण में यह सूत्राता है श्रद्धा पत्नी, सत्य यजमा श्रद्धा सत्यम, सत्यम तदितुत्तम मिथुन श्रद्धया सत्यन मिथुन न स्वर्ग आलोकका जयती थी अर्थात जीवन यज्ञ में श्रद्धा पत्नी है और सत्य यजमान श्रद्धा और सत्य की उत्तम जोड़ी है श्रद्धा और सत्य की जोड़ी से मनुष्य दिव्य लोकों को प्राप्त करता है भगवान इस सूत्र का आशय समझाने की अनुकंपा करें आनंद मैत्रे यह सूत्र अत्यंत अर्थगर्भित है संदेह से सत्य नहीं पाया जा सकता संदेह से सत्य अकस्मात मिल भी जाए तो भी तुम चूक जाओगे संदेह की दृष्टि सत्य को भीतर प्रविष्ट ही न होने देगी सत्य द्वार भी खटकाएगा तो भी तुम द्वार न खोलोगे संदेह कहेगा होगा हवा का झोंका संदेह परमात्मा भी सामने खड़ा हो तो उस पर भी प्रश्न चिन्ह लगा देगा जहां समस्या नहीं होती वहां संदेह समस्या बना लेता है निर्मित कर लेता है संदेह की एक ही कुशलता है समस्या निर्माण करना समाधान उसके पास नहीं और किसी तरह खींचान के तुम कोई समाधान बना भी लो तो तुम्हारा संदेह पुनः नई समस्याएं निर्मित करता जाएगा संदेह में समस्याएं ऐसे ही लगती हैं जैसे वृक्षों में पत्ते लगते लाख काटो फिर फिर लग जाएंगे वृक्ष पर और पत्ते घने हो जाएंगे संदेह का अर्थ होता है कि मैं स्वीकार करने को राजी नहीं हूं मेरे भीतर स्वीकार भाव नहीं है अस्वीकार इंकार निषेध संदेह अर्थात नकार नहीं और जो व्यक्ति नहीं में जीता है वह बंद हो जाता द्वार दरवाजे बंद खिड़कियां बंद इतना ही नहीं छोटे छोटे रंध्र भी रह गए हो कहीं छोटी छोटी संधियां भी रह गई हों उनको भी संदेहशील व्यक्ति बंद कर देता है वो जीते जी कब्र में समा जाता है वो जीते जी मर जाता है संदेह मृत्यु है यूं चलोगे उठोगे कामधाम करोगे लेकिन एक अदृश्य कब्र तुम्हें घेरे रहेगी सूरज से न जुड़ने देगी, हवाओं से न जुड़ने देगी। पुलों से न जुड़ने देखी तारों से न जुड़ने देखी जुड़ने ही न देखी संदेह की प्रक्रिया है तुम्हें तोड़ लेने की संदेह एक दीवार है सेतु नहीं जोड़ता नहीं तोड़ता है जहां संदेह आया तत्ण संबंध विच्छिन्न हो जाता टूट जाता संदेह के ग्रह में तो सत्य अतिथि नहीं हो सकता असंभव है प्रवेश ही नहीं मिलेगा संदेह आतिथे नहीं बन सकता मेजबान नहीं बन सकता वह क्षमता तो श्रद्धा की है श्रद्धा का अर्थ विश्वास नहीं होता ख्याल रखना वह पहली बात ख्याल रखना नहीं तो चूक हो जाएगी विश्वास तो संदेह के विपरीत है और श्रद्धा विश्वास और संदेह दोनों के अतीत श्रद्धा बात ही और विश्वास तो सिर्फ संदेह को छिपाना है ढांकना है जैसे घाव तो है लेकिन सुंदर वस्त्रों से ढांक लिया है औरों को दिखाई नहीं पड़ेगा मगर तुम कैसे भूलोगे तुम नग्न हो तुमने वस्त्र ओढ़ और लिए औरों के लिए नग्न ना रहे मगर अपने लिए तो नग्न ही हो हर व्यक्ति अपने वस्त्रों में नग्न है कैसे तुम ये बात भुला सकते हो कि तुम वस्त्रों के भीतर नग्न नहीं हो यह तो असंभव है हां औरों के लिए तुम नग्न नहीं हो क्योंकि तुम्हारे औरों के बीच वस्त्र आ गए मगर तुम्हारे स्वयं के लिए तो तुम नग्न ही हो तुम्हारे लिए तो वस्त्र बाहर है तुम्हारी नग्नता ज्यादा करीब है वस्त्र नग्नता के बाहर है दूर है विश्वास वस्त्रों जैसा है तुम्हारे संदेहों को ढांक लेगा औरों को लगेगा तुम बड़े श्रद्धालु ये मंदिरों में घंटे बजाते हुए लोग ये पूजा पाठ करते हुए लोग ये मस्जिदों में नमाजें पढ़ते हुए लोग ये गिरजाघरों में गुरुद्वारों में जय जयकार करते हुए लोग ये सब विश्वासी हैं काश पृथ्वी पर इतनी श्रद्धा से भरे लोग होते तो ऐसी विक्षिप्त ऐसी रुग्ण, ऐसी सड़ी गली मनुष्यता पैदा होती इतनी श्रद्धा होती तो इतने सत्य के पुल खिलते अनंत पुल खिलते फूलों से ही पृथ्वी भर जाती सुगंध ही सुगंध से भर जाती पृथ्वी स्वर्ग हो जाती श्रद्धा प्रेम की पराकाष्ठा है और सत्य ध्यान की पराकाष्ठा है तुम श्रद्धा पैदा कर लो और तुम्हारे जीवन में तत्ण सत्य उतर आएगा ध्यान उतर आएगा समाधि उतर आएगी यह सूत्र भक्ति का है इस सूत्र में सारी भक्ति का शास्त्र समा गया है श्रद्धा और सत्य की उत्तम जोड़ी इस उत्तम जोड़ी तो कुछ हो भी नहीं सकती संस्कृत का सूत्र और भी अद्भुत है हिंदी में अनुवाद में कुछ खो गया जिसने अनुवाद किया होगा हिंदी में भय के कारण कुछ बात छोड़ गया संस्कृत का सूत्र है श्रद्धा सत्यम तदित्य उत्तमम मिथुनम यह सिर्फ जोड़ी की बात नहीं इन दोनों के बीच जो संभोग होता जो मिथुन होता है उसको छोड़ दिया है हिंदी सूत्र में अक्सर मैंने देखा है कि संस्कृत के बहुमूल्य सूत्र हिंदी में अनुवादित होते तो वे खराब हो जाते क्योंकि हिंदी अब कमजोरों की भाषा है संस्कृत बलशाली लोगों की भाषा थी उन्होंने हिम्मत से सत्य कहे थे जैसे थे वैसे कहे थे उन्हें कुछ कहने में कठिनाई ना थी कि इन दोनों के संभोग से मिथुन मिथुनकार्थ संभोग इन दोनों का संभोग परम संभोग है क्योंकि वही समाधि जहां श्रद्धा और सत्य का संभोग होता है उस संभोग से ही मोक्ष का जन्म होता है कैवल्य का जन्म होता है निर्वाण का जन्म होता है लेकिन हिंदी में सूत्र जरा साधारण हो गया श्रद्धा और सत्य की उत्तम जोड़ी जोड़ी में वो मजा ना रहा जोड़ी में बात खो गई जोड़ी बड़ी साधारण बात हो गई ये वैसी हो गई जैसे राम मिलाई जोड़ी कोई अंधा कोई कोड़ी राम भी क्या क्या जोड़ियां मिलाता है, जब मिलाता गलत ही मिलाता है, असल में राम को तुम मिला नहीं देते तुम तो जोशियों से मिलवाते हो कहते हो राम मिलाई जोड़ी मिलाते जोश सी राम को मिलाने दो तो एक जोड़ी गलत ना हो मगर जोशियों से मिलवाते हो सब गलत हो जाता है इनकी खुद की जोड़ी तो देखो जरा इनकी देवी जी को तो देख लो फिर तुम समझ जाना फिर इनसे जोड़ी मिलवाना अपनी मिला ना पाए तुम्हारी मिला रहे और चार चार आठ आथ आठ आने में रुपये दो रुपये में मिला रहे जोड़ी मिला रहे जीवन भर का निर्णय दो रुपए में करवा लेते मैं जबलपुर में था तो मेरे पड़ोस में एक जोशी रहते थे उनके पास बड़ी भीड़ लगी रहती थी बहुत भीड़ साथ साथ-साथ हम घूमने जाते थे सुबह तो उनसे धीरे दीर धीरे पहचान हो गई मैंने पूछा आपके पास बड़ी भीड़ लगी रहती और भी जोशी है मगर उनके पास इतनी भीड़ नहीं रहती उनका इसका कारण अरे जिस कि लगन कुंडली जन्म कुंडली कोई ना मिला सके उसकी मैं मिला देता हूं अरे मिला ना अपने हाथ में सो जिनकी नहीं मिला पाता कोई वो सब यहां आते और सस्ते में मिला देता हूं एक रुपए में दूसरे जोश से कोई दस मांगते हैं कोई पंद्रह मांगते हैं मैं तो एक रुपए मेरी तो निश्चित फीस है मोल तोल करना ही नहीं इधर एक रुपया रखो इधर मिलाओ और हमेशा मिलाता हूं आज तक मैंने कभी ऐसे कुछ किए नहीं कि ना मिलाया और जो भी आ जाए उसकी मिला देता अरे अपने हाथ में इधर का खाना उधर बिठाया इधर की बात उधर समझाई मिला मिलू कर निपटाया एक रुपये में और चाहते भी क्या हो और जो आदमी एक रुपया दे रहा है उसको एक रुपए का फल भी मिलना चाहिए सो मिलता है फल रुपये दो रुपये में जोड़ी मिलवा रहे हो फिर अंधे कोड़ियों को मिलवा देते हो राम से जोड़ी तो प्रेम के द्वारा मिलती जोशी के द्वारा नहीं मिलती मगर प्रेम को तो हम होने नहीं देते सो हमें इजात करने पड़ी हैं नकलें जोशी से मिलवाओ माँ बाप मिलाते हैं प्रेम से तो हम मिलने नहीं देते पता नहीं क्यों प्रेम की कैसी दुश्मनी प्रेम भर से सब दुश्मन है और सब तरह से राजी धन पैसे के हिसाब करेंगे कुलीनता का हिसाब करेंगे धर्म का जाति का वर्ण का सब विचार कर लेंगे जन्म के समय तारे कहां थे क्या थे इस सबका भी हिसाब लगा लेंगे मगर दो हृदयों से नहीं पूछेंगे कि तुम्हें मिलना भी है भाई कि नहीं सारी दुनिया मिला लेंगे इन दो को भर छोड़ देंगे इनसे नहीं पूछना राम से मिलवाना हो तो इनसे पूछो राम इनके भीतर से बोलेगा और तो उसके पास बोलने का कोई उपाय नहीं इनके हृदय में धड़केगा इसलिए जब प्रेम होता है तो तुम किसी जोशी के कारण प्रेम में नहीं पड़ते कि फला जोशी ने कहा कि स्त्री के प्रेम में पड़ जाओ तो पड़ गए कि फला जोशी ने कहा क्या करें प्रेम कर पड़ेगा प्रेम जब होता है तो तुम्हें पता ही नहीं चलता कि क्यों तुम जवाब भी नहीं दे पाते कि क्यों तुम कहते हो पुराने कंधे बिछकाते हो गया ये राम मिलाई जोड़ी सूत्र में तो है इन दोनों का मिथुन इन दोनों का संभोग श्रद्धा का और सत्य का सत्य है पुरुष श्रद्धा है स्त्री श्रद्धा है स्त्रीणता की पराकाष्ठा सत्य है पुरुष की पराकाष्ठा और जहां इन दोनों का मिथुन होता है जहां इन दोनों का संयोग होता है जहां इन दोनों का प्रेम होता है जहां इन दोनों के ऐसा मिलन हो जाता है कि द्वैत समाप्त हो जाता है मिथुन का वही अर्थ है जहां द्वैत समाप्त हो जाए और रह जाए जहां दोनों मिलके एक हो जाते एक साथ हृदय धड़कता है जहां बस वही निर्वाण महापरिनिर्वाण श्रद्धा और सत्य की जोड़ी से मनुष्य दिव्य लोगों को प्राप्त करता है दिव्य लोक अर्थात समाधि समाधान जहां कोई समस्या ना रही जहाँ जीवन एक उल्लास है संस्कृत का सूत्र फिर समझ लेने जैसा है श्रद्धया सत्येन मिथुने दोबारा दोहराया है कि कहीं चूक न जाओ। ना जाओ श्रद्धया सत्यन मिथुने न स्वर्ग आलोकान जाती थी बिना इनके मिथुन के स्वर्ग का जो आलोक है जो उल्लास है स्वर्ग का जो आनंद है उसकी उपलब्धि नहीं श्रद्धा की तैयारी करो सत्य आएगा श्रद्धा के बीज बो सत्य के फूल लगेंगे श्रद्धा के द्वार खोलो सत्य का सूरज तुम्हारे भीतर प्रवेश कर जाएगा और जहां श्रद्धा और सत्य का मिथुन होगा संभोग होगा मेरी किताब संभोग से समाधि की ओर को बहुत गालियां दी गई शब्द से ही गालियां दी गईं किताब तो कोई पढ़ते ही नहीं बस शीर्षक लोगों को खटक गया शीर्षक ही पढ़ के लोग समझ जाते कि बस रुक जाओ इन सब बुद्धुओं को मैं कहता हूं जरा अपने शास्त्रों को देखो ये हिम्मतवर लोग थे ये इतने ब्राह्मण करीसी हिम्मतवर व्यक्ति रहा होगा सीधी सीधी बात कह दी कि सत्य और श्रद्धा का संभोग हो तो समाधि पैदा होती तो स्वर्ग है तो मुक्ति केवल है। वेद के ऋषि की एक प्रार्थना है यत्र आनंदाश्य मोदाश मुदा प्रमुद आस्ते कामस्य प्राप्ता कामः तत्र मां कुरु हे प्रभु मुझे वह अमृत तत्व दे जिसमें मोद प्रमोद प्राप्त होता है जहां कामनाएं स्वयं पूर्ण तृप्त हो जाती ये हिम्मतवर लोग थे ये डरपों कायर तुम्हारे तथाकथित साधु संत और महात्माओं जैसे नहीं थे सीधी प्रार्थना है कि हे प्रभु मुझे वह अमृत दे दे मुझे वह राज वह कीमिया कि जिसे पीकर मैं मोद प्रमोद को प्राप्त हो जाऊं मोद प्रमोद का क्या अर्थ होता है तुम तो गाली देते हो तुम तो मोद प्रमोद करने वाले लोगों को संसारी कहते हो और यह ऋषि प्रार्थना कर रहा है मोद प्रमोद को प्राप्त हो जाऊं मेरे सन्यासियों को सारे जगत में गालियां पड़ती कहा जाता है कि ये तो अधर्म फैला रहे सन्यासी को तपस्वी होना चाहिए त्यागी होना चाहिए भूखा मरना चाहिए उपवास करना चाहिए शरीर को गलाना चाहिए कांटों पर लेटना चाहिए धूप ताप में खड़ा होना चाहिए शासन सिर के बल खड़ा होना चाहिए ऐसे कुछ उल्टे सीधे उपद्रव करने चाहिए मोद प्रमोद मोद प्रमोद तो वही हुआ जिसके कारण हमने चारवाकों को गाली दी कि चारवाक मानते हैं खाओ पियो मौज करो मोद प्रमोद का अर्थ यही हुआ खाओ पियो मौज करो तथाकथित धार्मिक आदमी इसको गाली देता है और तब मैं चकित होता हूं कि जो वेदों की पूजा भी करते हैं वो भी वेदों को उठा के देखते हैं या नहीं देखते नहीं तो मेरा सन्यासी उपनिषि और वेदों की अंतर्दृष्टि के ज्यादा करीब है बजाय तुम्हारे तथाकथित त्रिदंडी साधुओं के शंकराचार्य के शिष्यों के तुम्हारे जैन मुनियों के क्योंकि मैं उत्सव सिखा रहा हूं नाचो गाओ यह जीवन परमात्मा की इतनी बड़ी भेंट इसे यूं ना गो इसे अहोभाव से स्वीकार करो इसके ऊपर और भी आनंद है पर इसे जो पाएगा वही इसके ऊपर के आनंद को पाने का हकदार होता है उमर खयाम का एक वचन है कुरान कहती है कि स्वर्ग में शराब के चश्मे उसी को आधार मानकर उमर खयाम ने कहा है अगर स्वर्ग में शराब के चश्मे हैं तो हमें यहां पीने दो थोड़ा अभ्यास तो करने दो नहीं तो वहां पिए एकदम से चश्मों में से तो खतरा होगा बिल्कुल बह जाएंगे थोड़ा अभ्यास तो करने दो थोड़ी तैयारी तो करने दो जन्नत माने की यहां तो कुल्हड़ से पी जाती यहां कोई नदियां तो नहीं बह रही और जिन्होंने जिंदगी भर अपने को दबाया और दमन किया कभी पिया नहीं वो एकदम जन्नत में पहुंच के क्या करेंगे जैसे मुरारजी देसाई क्या करेंगे एकदम पीने में लग जाएंगे जिंदगी भर तो खुद भी नहीं पिया दूसरों को भी नहीं पीने दिया और पिया भी तो क्या पिया जीवन जल पिया एक बात तो पक्की स्वर्ग में इनको जीवन जल नहीं पीने दिया जाएगा कौन घुसने देगा इनको जीवन जल पीने के लिए स्वर्ग में लोग खदेड़ के बाहर कर देंगे कि अगर जीवन जल पीला ला तो वापस भारत में जाओ ये काम वहीं चल सकता है। वहां तो शराब के चश्मे उमर खयाम एक सूफी फकीर है उमर खयाम कोई शराबी नहीं जैसा कि लोगों ने समझ लिया उमर खयाम एक सूफी फकीर है एक सिद्ध पुरुष है उसी कोटि का जिसमें बुद्ध और महावीर उसी कोटि का जिसमें उपनिषित के ऋषि मगर उसके प्रतीकों के कारण गलती हो गई उसके प्रतीक सूफी प्रतीक है सूफियों के लिए शराब का अर्थ है उल्लास आनंद मस्ती वो सिर्फ प्रतीक है वो ये नहीं कह रहा शराब पियो वो गहरा लेकिन आनंदित होना इसका थोड़ा अभ्यास तो करो वो स्वर्ग में जो शराब के झरने बहते हैं उसका भी मतलब यही है कि वहां आनंद के झरने बह रहे हैं और तुम्हारे साधु संत उनकी शक्लें तो देखो उदास मुर्दा ये अगर पहुंच भी गए वहां तो करेंगे क्या आनंद उल्लास के उस जगत में जहां अपसराए नाचती होंगी श्री प्रमुख जी महाराज क्या करेंगे एकदम बुरका ओढ़ के बैठ रहे स्वर्ग भी गए और बुरका ओढ़ रहे क्या खाक दीदार होगा और कहीं भूल चूक से परमात्मा स्त्री हुआ तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। और इस बात का पूरा खतरा है कहो क्या पता अरे परमात्मा का क्या भरोसा अगर ना भी हो तो कम से कम प्रमुख जी महाराज के सामने तो स्त्री रूप में प्रकट होगा ये मैं कह देता हूं इनके सामने तो वो स्त्री रूप में ही प्रकट होगा इतना व्यंग तो परमात्मा भी समझता होगा इतना मजा तो वो भी लेगा अब प्रमुख जी आ ही गए तो थोड़ा इतना खेल इतनी लीला तो वो भी रचाएगा लीलाधर इतनी लीला तो करेगा प्रमुख जी को थोड़ा नचाएगा डमरू थोड़ा बजाएगा, कि जमूरे नाच स्वर्ग में आनंद है आनंद का नाम ही स्वर्ग है मेरे सन्यासियों को कोई अड़चन ना आएगी वो यहीं अभ्यास कर रहे हैं स्वर्ग का उनके लिए स्वर्ग में कुछ मौलिक भेद नहीं हो जाएगा हाँ, गुणात्मक भेद होगा परिमाणात्मक भेद होगा मगर कुछ तो बूंदे उन पर यहां भी पड़ गई बूंदाबांदी तो यहां हो गई चलो वहां मूसलाधार बरसा होगी मगर उनकी थोड़ी पहचान रहेगी कुल्ल से उन्होंने यहां शराब पी ली वहां झरनों में तैर लेंगे और झरनों से पी लेंगे यहां मस्त रहे वहां भी मस्त रहने की उनको कला एक तुम्हारे तथाकथित साधु संन्यासी तो बड़ी मुश्किल में पड़ जाएंगे उदासी उनका अभ्यास है उदासीनता उनकी तपस्या है अपने को गलाना सड़ाना भूखा मारना असल में ये सब अत्याचार है इस निरीह शरीर पर इस बेजुबान शरीर पर इस निहत्ते शरीर पर ये आत्मघाती प्रवृत्तियां हैं पहली तो बात इनको स्वर्ग में जगह मिल नहीं सकती भूल चूक से घुस जाएं तो निकाले जाएंगे ना निकाले जाएं तो इनको स्वर्ग रास ना आएगा इनको लगे गए तो सब भ्रष्ट ये तो वही रजनी सन्यासी संन्यासी यहां जमे हुए वही नाच गान चल रहा है हम तो सोचते थे वही लोग भ्रष्ट हैं उन्होंने तो पूरा स्वर्ग भ्रष्ट कर रखा इससे तो नरक भला कम से कम वहां उदासीनता तो बचा सकेंगे अपनी सिर के बल खड़े हो तो सकेंगे यहां तो सिर के बल खड़े हो उनको अफसर धक्का मार देगी ये क्या कर रहा है ये कोई ढंग है स्वर्ग में खड़े होने का ये कोई ढंग तुम परमात्मा का अपमान कर रहे हो वहां उदास बैठेंगे मुश्किल हो जाएगा गंधर्व इनके आसपास वीणा बजाएंगे बांसुरी बजाएंगे अफसरा इनको गुदगुदाएंगे <laughs> कि भैया हंसो थोड़ा प्रसन्न हो थोड़ा अब तो आनंदित हो ये ऋषि का वचन सुनो हे प्रभु मुझे अमृत दे जिसमें मोद प्रमोक्त प्राप्त होता है ये जिंदा कौम रही होगी तब तब इससे मोद प्रमोद की भाषा में कोई निंदा नहीं मालूम होती थी तब इसे मोद प्रमोद में कोई नास्तिकता नहीं मालूम होती थी इसे जीवन का तब स्वीकार भाव था तब इसके लिए जीवन ही परमात्मा था जहां कामनाएं स्वयं पूर्ण तृप्त हो जाती दे मुझे वह अमृत जहां सारी कामनाओं की तृप्ति है मेरे अनुभव में इन दो ढाई हजार वर्षों में भारत की मनोदशा इतनी विकृत हो गई है कि आज इसे अपने ही सूत्रों को समझना मुश्किल हो गया है मैं जो कह रहा हूं वह सनातन धर्म है, इस धमो सनातनो मगर मेरी बात जहर की तरह लगती उन लोगों को जो सनातन धर्मी वो सोचते हैं मैं धर्म को भ्रष्ट कर रहा हूं मैं सभ्यता को भ्रष्ट कर रहा हूं मैं संस्कृति को भ्रष्ट कर रहा हूं उनको अपने वेद अपने उपनिषद, अपने ब्राह्मण ग्रंथ उठा के देख लेने चाहिए वो बहुत चौंकेंगे मेरे समर्थन में उन्हें बहुत सूत्र मिलेंगे उनके समर्थन में उन्हें कोई सूत्र नहीं मिलेगा लेकिन जाना होगा उन्हें कम से कम ढाई हजार साल के पहले तब उन्हें मेरे समर्थन में सूत्र मिलने शुरू होंगे तब वो लाश तब इस देश ने पहली पहली बार धर्म का अविष्कार किया था अनुभव किया था तब बात ताजी थी फिर बासी पड़ती गई फिर उस पर राख जमती चली गई धूल जमती चली गई फिर इतनी धूल जम गई व्याख्याओं की कि अब सूत्रों का तो पता ही चलना मुश्किल हो गया है अब तो व्याख्याओं पर व्याख्याएं और तुम व्याख्याओं में ही भटके रहते और व्याख्याएँ तो अपनी अपनी मर्जी की जिसको जैसी करनी हो कृष्ण की एक गीता निश्चित ही कृष्ण का एक ही अर्थ रहा होगा कृष्ण कोई पागल नहीं थे लेकिन हजारों टीकाएं और सब टीकाओं में विरोध है अगर कृष्ण ठीक हैं, तो ज्यादा से ज्यादा एक टीका सही हो सकती है या हजारों टीकाएं सही नहीं हो सकती लेकिन जिसको जो मतलब निकालना हो शंकराचार्य कृष्ण की गीता में से ज्ञान योग निकाल लेते और रामानुजाचारी गीता में से भक्ति योग निकाल लेते और बाल गंगाधर तिलक गीता में से कर्म योग निकाल लेते गीता ना हुई भानुमती का पिटारा हो गए <laughs> कहीं का ईंट कहीं करोड़ा भानुमती ने कुबा जोड़ा अब इसमें से तुम जो चाहो निकाल लो ये तो कोई जादू की पिटारी हो गई रुमाल डालो कबूतर निकालो कबूतर डालो रुमाल निकालो जो मर् इतना असत्य इन ढाई हजार वर्षों में बोला गया है इसलिए मेरी बात तुम्हें अर्चन की मालूम पड़ रही क्योंकि ढाई हजार वर्षों की दीवालें बीच में खड़ी अन्यथा मैं जो कह रहा हूं वह शाश्वत धर्म है वह रित है। मैं जो सूत्रों का अर्थ कर रहा हूं वो सीधा साफ है वो किसी पंडित का अर्थ नहीं है वो मेरा अनुभव है मैं तुमसे कहता हूं कि यहां आनंदित हो तो तुम स्वर्ग के अधिकारी बनोगे यहां प्रफुल्लित हो तो आगे भी प्रफुल्लता है तुम यहां जो हो वही तुम आगे भी होोगे हाँ बहुत बड़े पैमाने पर होोगे लेकिन यहां कुछ होना पड़ेगा आंगन आकाश हो जाएगा मगर आंगन तो हो आंगन ही ना होगा तो क्या खाक आकाश खा, होगा इसलिए मेरे इन सूत्रों के जो अर्थ हैं बहुत ध्यानपूर्वक सुनना काश इन सूत्रों का ठीक ठीक अर्थ तुम्हारे ख्याल में आ जाए तो इस देश का पुनर्जन्म हो सकता है और इस देश के पुनर्जन्म के साथ सारी मनुष्यता के लिए एक सौभाग्य का उदय हो, हो सकता है सूर्योदय हो सकता